संक्षिप्त महाभारत वन पर्व श्री कार्तिकेय जी के कुछ उदार कर्म और उनके नाम मार्कंडे जी कहते हैं राजन कार्तिकेय को श्री संपन्न और देवताओं का सेनापति हुआ देख सप्तर्षियों की छह पत्नियां उनके पास आईं ये धर्मयुक्ता और व्रतशिला थीं, फिर भी ऋषियों ने उन्हें त्याग दिया था उन्होंने देवसेना के स्वामी भगवान कार्तिके से कहा बेटा हमारे देवतुल्यपतियों ने अकारण ही हमारा त्याग कर दिया है इसलिए हम पुण्य पुण्यलोक से च्युत हो गए हैं उन्हें किसी ने यह समझा दिया है कि हमसे ही तुम्हारा जन्म हुआ है अतः हमारी सच्ची बात सुनकर तुम हमारी रक्षा करो तुम्हारी कृपा से हमें अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है इसके सिवा हम तुम्हें अपना पुत्र भी बनाना चाहते हैं स्कंद ने कहा निर्दोष देवियों आप मेरी माताएं हैं और मैं आपका पुत्र हूं इसके सिवा आपकी यदि कोई और इच्छा हो तो वह भी पूर्ण हो जाएगी जब कार्तिकेय जी ने अपनी माताओं का इस प्रकार प्रिय किया तो स्वाहा ने भी उससे कहा तुम मेरे औरस पुत्र हो मैं चाहती हूं कि तुम मेरा एक अत्यंत दुर्लभ प्रिय कार्य करो तब स्कंद ने उससे कहा तुम्हारी क्या इच्छा है स्वाहा बोली मैं दक्ष प्रजापति की लाडली कन्या हूँ बचपन से ही अग्निदेव पर मेरा अनुराग है किंतु अग्नि को पूर्णतया मेरे प्रेम का पता नहीं है मैं निरंतर उन्हीं के साथ रहना चाहती हूँ तब स्कन ने कहा ब्राह्मणों के हव्य कव्यादि जो भी पदार्थ मंत्रों से शुद्ध किए हुए होंगे उन्हें वे स्वाहा ऐसा कहकर ही अग्नि में हवन करेंगे कल्याणी इस प्रकार अग्निदेव सर्वदा तुम्हारे साथ ही रहेंगे स्कंद ने ऐसा कहकर फिर स्वाहा का पूजन किया इससे उसे बड़ा संतोष हुआ और फिर अग्नि से संयुक्त हो उसने स्कंद का पूजन किया तदनंतर ब्रह्मा जी ने स्कंद से कहा तुम अपने पिता त्रिपुर विनाशक महादेव जी के पास जाओ क्योंकि संपूर्ण लोगों के हित के लिए भगवान रुद्र ने अग्नि में और उस उमा ने स्वाहा में प्रवेश करके तुम्हें उत्पन्न किया है ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर श्री कार्तिकेय जी तथास्तु ऐसा कहकर महादेव जी के पास चले गए मार्कंड जी कहते हैं जिस समय इंद्र ने अग्नि कुमार कार्तिकेय जी को सेनापति के पद पर अभिषिक्त किया उस समय भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न होकर पार्वती जी के सहित एक सूर्य के समान कांति वाले रथ में बैठकर भद्रवट को चले उस समय गुहयकों के सहित श्री कुबेर जी पुष्पक विमान में बैठकर उनके आगे चलते थे इंद्र ऐरावत पर चढ़कर देवताओं के सहित उनके पीछे चलते थे उनकी दाहिनी ओर वसु और रुद्रों के सहित अनेकों अद्भुत देव सेनानी थे यमराज भी मृत्यु के सहित उन्हीं के साथ थे यमराज के पीछे भगवान शंकर का अत्यंत दारूण तीन नोकों वाला विजय नाम का त्रिशूल चलता था उसके पीछे तरह तरह के जलचरों से घिरे हुए जलाधीश वरुण जी चल रहे थे उस समय चंद्रमा ने महादेव जी के ऊपर श्वेत छत्र लगाया वायु और अग्नि अग्निचवर लिए स्थित थे उनके पीछे राजस्वियों के सहित देवराज इंद्र स्तुतित करते चलते थे तब महादेव जी ने बड़ी उदारता से कार्तिकेय जी से कहा तुम सर्वदा सावधानी से व्यूह की रक्षा करना स्कंद ने कहा भगवान मैं उनकी रक्षा अवश्य करूँगा इसके सिवा कोई और सेवा हो तो कहिए श्री महादेव जी बोले बेटा काम करने के समय भी तुम मुझसे मिलते रहना मेरे दर्शन और भक्ति से तुम्हारा परम कल्याण होगा ऐसा कहकर उन्होंने कार्तिकेय जी को हृदय से लगाकर विदा किया उनके विदा होते ही बड़ा भारी उत्पात होने लगा उससे समस्त देवगण सहसा मोह में पड़ गए नक्षत्रों के सहित आकाश जलने लगा संसार मुग्ध हो गया पृथ्वी डगमगाने और गड़गड़ाने लगी जगत में अंधकार छा गया इतने ही में वहाँ पर्वत और मेघों के समान अनेकों प्रकार के आयुधों से सुसज्जित बड़ी भयानक सेना दिखाई दी वह बड़ी ही भीषण और असंख्यय थी तथा अनेक प्रकार से कोलाहल कर रही थी वह विकट वाहिनी सहसा भगवान शंकर और समस्त देवताओं पर टूट पड़ी तथा तो अनेकों प्रकार के बाण पर्वत शतग्नि प्रास तलवार परिघ और गदाओं की वर्षा करने लगी उन भयंकर शस्त्रों की वर्षा से व्यथित होकर थोड़ी ही देर में देवताओं की सेना संग्राम छोड़कर भागने लगी दानवों से पीड़ित होकर अपनी सेना को भागती देख देवराज इंद्र ने उसे ढाढ़स बंधा कहा मीरों भय छोड़कर अपने अस्त्र संभालो तुम्हारा मंगल होगा जरा पराक्रम दिखाने का साहस करो तुम्हारा सब दुख दूर हो जाएगा इन भयानक और दुश्शील दानुओं को परास्त कर दो आओ मेरे साथ मिलकर इन पर टूट पड़ो इंद्र की बात सुनकर देवताओं को धीरज बंधा और वे इंद्र का आश्रय लेकर दानुओं से युद्ध करने लगे तब वे समस्त देवता और महाबली मरुत साध्य एवं वशुगण भी शत्रुओं से भिड़ गए तथा उनके छोड़े हुए अस्त्र शस्त्र और बाण दैत्यों के शरीर का भरपेट रुधिर पान करने लगे बाणों की वर्षा से दानवों के शरीर छलनी हो गए और छितराए हुए बादलों के समान रणभूमि में सब ओर गिरने लगे इस प्रकार देवताओं ने उन दानवों से दानों सेना को अनेकों प्रकार के बाणों से व्यथित कर डाला और उसके पैर उखाड़ दिए इतने ही में महिष नाम का एक दारुण दैत्य बड़ा भारी पर्वत लेकर देवताओं की ओर दौड़ा उसे देखकर देवता भागने लगे किंतु उसने पीछा करके भागते हुए देवताओं पर वह पहाड़ पटक दिया उसके प्रहार से दस हज़ार योद्धा धराशायी हो गए फिर महिषासुर दूसरे दानवों के सहित देवताओं पर टूट पड़ा उसे अपनी ओर आते देख इंद्र के सहित सभी देवगण भागने लगे तब क्रोधातुर महिषासुर फुर्ती से भगवान रुद्र के रथ के पास पहुंचा और उसका धुरा पकड़ लिया यह देखकर श्री महादेव जी ने महिषासुर के संहार का संकल्प कर उसके कालरूप श्री कार्तिकेय जी का स्मरण किया बस उसी समय कांतिमान कार्तिकेय रणभूमि में उपस्थित हो गए वे क्रोध सूर्य के समान तमतमा रहे थे वे लाल वस्त्र पहने हुए थे उनके गले में लाल रंग की मालाएं थीं उनके रथ के घोड़े लाल थे वे सुवर्ण का कवच धारण किए थे तथा सूर्य के समान सुनहरी कांति वाले रथ में विराजमान थे उन्हें देखते ही दैत्यों की सेना मैदान छोड़कर भागने लगी महाबली कार्तिकेय जी ने महिषासुर का नाश करने के लिए एक प्रज्वलित शक्ति छोड़ी उसने छूटते ही उसका विशाल मस्तक काट डाला सिर कटते ही महिषासुर प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर गया महिषासुर के सर्व पर्वत सदस्य सिर ने गिर कर उत्तर कुर्व देश का सोलह योजन चौड़ा मार्ग रोक दिया इस प्रकार वह शक्ति बार बार छोड़े जाने पर सहस्त्रों शत्रुओं का शत्रुओं का संहार करके फिर कार्तिकेय जी के ही हाथ में लौट आती थी इसी क्रम से कार्यमान कार्तिकेय जी ने अपने समस्त शत्रुओं को परास्त कर दिया जैसे कि सूर्य अंधकार को अग्नि वृक्षों को और वायु मेघों को नष्ट कर देता है फिर उन्होंने भगवान शंकर को प्रणाम किया और देवताओं ने उनका पूजन किया इससे वे किरण जाल मंडित सूर्य के समान सुशोभित हुए तब इंद्र ने उन्हें आलिंगन करके कहा कार्तिकेय जी यह महिषासुर ब्रह्मा जी से वर प्राप्त किए हुए था इसलिए सब देवता इसके लिए तृण के समान थे तो आज आपने इसका वध कर दिया इस प्रकार आपने देवताओं का एक बड़ा भारी काटा निकाल दिया इसके सिवा आपने और भी ऐसे ही सैकड़ों दानवों को रणांगण में गिरा दिया जिन्होंने कि पहले हमें बड़े बड़े कष्ट दिए थे देव आप भगवान शंकर के समान ही संग्राम में अजय होंगे और यह आपका परम प्रथम पराक्रम प्रसिद्ध होगा तीनों लोकों में आपकी अक्षय अच्छा कृति फैल जाएगी और हे महाबाहो सब देवता आपके अधीन रहेंगे कार्तिकेय जी से ऐसा कहकर देवताओं के सहित इंद्र भगवान शिव की आज्ञा पाकर वहाँ से चल लिए फिर महादेव जी ने अन्य देवताओं से कहा तुम सब कार्तिके जी को मेरे ही समान मानना ऐसा कहकर शिव जी भद्रवट को चले गए और देवता अपने अपने स्थानों को लौट आए अग्नि कुमार कार्तिकेय जी ने एक ही दिन में समस्त दानवों का संहार करके त्रिलोकी को जीत लिया तब महर्षियों ने उनकी सम्यक प्रकार से पूजा की युधिष्ठिर बोले विज्वर मैं भगवान कार्तिकेय जी के तीनों लोकों में विख्यात नाम सुनना चाहता हूँ मार्कंडे जी ने कहा सुनिए आग्नेय स्कीर्ति अनामय मधुर केतु धर्मात्मा भूतेश महिषमर्दन कामजीत कामद कांत सत्यवाक भुवनेश्वर शिशु शीघ्र शुचि चंड दीप्तवर्ण सुभानन अमोग अनघ रौद्र प्रिय चंद्रानंद दीप्तशक्ति प्रशांतात्मा भद्रकृत कुटमोहन ष्ठी प्रिय धर्मात्मा पवित्रमातृत्सल कन्याभर्ता विभक्त साहेय रेवतीसुत प्रभु नेता विशाख नैगमेय सुधुश्चर सुव्रत ललित बाल बालक्रीड़ानक प्रिय खर, खचारी ब्रह्मचारी सूर सर्वणोद्भव विश्वामित्र प्रिय देवसेना प्रिय वासुदेव प्रिय और प्रियकृत ये कार्तिकेय के, के दिव्य नाम हैं जो इनका पाठ करता है व निसंदेह स्वर्ग कीर्ति और धन प्राप्त करता है